आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 कुमारी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी बात कराते हैं कुछ खास बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं तो आइए आज हम लोग भोपाल में एक विशेष आधार संस्थान में पहुँचे हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा बच्चों की देखरेख की जाती है और वो खास बच्चे फिर से एक नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए या हम जो नॉर्मल एक्शंस करते हैं उसमें उनको सेट करने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं तो आइए ऐसे ही आधार संस्थान किस तरह से काम करती है उसके बारे में जानेंगे हमारे साथ जानकारी देने के लिए कल्पना परिहार है जिनसे हम बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से कल्पना जी का बहुत बहुत स्वागत आधार के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आधार को खुले हुए करीब 12 साल हो गए हैं भोपाल में और आधार कई क्षेत्रों में काम करता है चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में किशोरा किशोरों के लिए और करियर की क्षेत्र में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती हैं हमारे पास जो तीन डायरेक्टर हैं वो सी uh, डी डिपार्टमेंट में चाइल्ड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में हैं दूसरे हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पी टी माथुर जो बच्चों के अनुविशेषज्ञ हैं और वो पूरी तरह से बच्चों को जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करती हैं तीसरी हैं हमारी डॉक्टर माहेश्वरी जो करियर काउंसलर हैं जितने भी बच्चे हैं उन्हें करियर चूज़ करने में जो भी प्रॉब्लम आती है उनकी वो हेल्प करती हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट की हेड जो हमारी हैं वो डॉक्टर जगमीत कौर चावला जो बच्चों में जितनी भी समस्याएँ हैं बॉर्न होने से लेकर पूरे अठारह साल तक तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं शारीरिक मानसिक तो उनके बारे में और फिर हम थेरेपी देते दे थे हैं उनको यहाँ पर इस तरह का एक स्कूल हम भोपाल में रन करते हैं जिस स्कूल का नाम है स्कूल रेडनेस प्रोग्राम जितने भी असामान्य बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी सी भी समस्या होती है चलने की या बोलने की या व्यवहारगत समस्याएँ होती हैं उन्हें अगर सामान्य स्कूल में एकदम से डाल दिया जाता है तो वो वहाँ पर अच्छी प्रकार से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको थेरेपी के माध्यम से हम इतना सक्षम बनाते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में सामान्य बच्चों के साथ में सामान्य व्यवहार कर सकें और फिर वो उनके साथ में एडजस्ट हो जा सकें कल्पना जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि इस तरह से आप जो है जो बच्चे असामान्य होते हैं और उन्हें सामान्य स्कूल में अगर हम लोग डायरेक्टली एडमिशन दिलाते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं लेकिन उन्हें कुछ ट्रेनिंग देखें उन्हें कुछ सिखा के जब हम लोग उन्हें फिर उस स्कूल में दाखिला देते हैं तो काफ़ी कुछ जो है सही ढंग से काम होना शुरू हो जाता है और बच्चे अपने आप को एडजस्ट करते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आधार के बारे में भी आपने बताया कि किस तरह से आधार जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है करियर काउंसिलिंग के बारे में बात करती है और इस तरह से बहुत सारे काम जो है सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ही एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहा है आधार संस्थान विशेष मुलाकात में हम लोग कल्पना जी से बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कुछ ऐसी योजनाओं के साथ जुड़ उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट मिल रहा है आधार के माध्यम से जो बी कैटेगरी में आते हैं और बहुत बैकवर्ड क्लास में रहते हैं उनके अंदर अगर इस तरह की बातें हम देखते हैं तो उन्हें किस तरह से आधार जो है अपनी सेवाएं देते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कल्पना आधार जो है वो कई योजनाओं सरकार, का पर सरकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं इसमें सबसे पहले है दिशा एक योजना है गवर्नमेंट की जिसके अंतर्गत जीरो से लेकर टेन ईयर्स तक के बच्चों को आधार में बिना फीस के हम यहाँ पर उनको थेरेपी देते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है इसके अंतर्गत और इसके अलावा इन्हें परिवहन की भी सुविधाएं देते हैं कि हम घर से खुद ही उन्हें लेकर आते हैं यहाँ थेरेपी करके उन्हें छोड़ दिया जाता है ये थेरेपी उनकी अपनी अवस्था के अनुसार होती है कि उन्हें अगर वो शारीरिक अक्षम है तो फिजियोथेरेपी अगर बोल नहीं सकते हैं तो स्पीच और अगर व्यवहारगत है तो स्पेशल एजुकेशन को दिया जाता है और अगर किसी को सभी की ज़रूरत है तो तीनोथेरेपी भी उन्हें प्रदान की जाती है इसके अलावा दूसरी एक है विकास करके जिसके अंतर्गत दस साल से बड़े बच्चों को लिया जाता है दस से उम्र के जो बड़े बच्चे हैं वो इस अवस्था में आते हैं उनमें भी जो शिक्षा में पीछे या फिजिकली या स्पीच में प्रॉब्लम है तो उन्हें इसमें थरपी रह जाती है उन्हें भी परिवहन की सुविधा है इसके अलावा इन सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है सरकार के पास में वो निरामे स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें सभी जितने भी डिसेबल बच्चे हैं वो इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं और केवल जो बी कार्ड जिनके पास में है उन्हें सिर्फ साल में ढाई सौ देकर एक लाख तक का वो क्लेम कर सकते हैं तो आ, ये बहुत अच्छा होगा कि आपकी रेडियो के माध्यम से जो भी सुन रहा हो तो वो प्लीज़ अगर ऐसे हैं तो वह आधार से कांटेक्ट कर सकता है तो जिसे हम ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत डाल दें तो उन्हें एक साल में जो भी वो बीमारी है जो भी इलाज वो करवा रहे हैं डॉक्टर को दिखा रहे हैं जो थेरेपी ले रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं किसी भी उस बच्चे को लेकर स्वास्थ्य से संबंधित तो उस सबका क्लेम वो गवर्नमेंट को कर सकते हैं और वो पैसा उनको रिफंडेबल मिल जाता है एक साल में एक लाख रुपये केवल उन्हें ढाई सौ रुपये भरना है इसके अच्छा तो ये सबसे है इसके अलावा एक सहयोगी करके है कि इन 18 से 35 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हम लोग ट्रेन करते हैं कि वो इन बच्चों को किस तरह से संभालें क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ लिख नहीं पाए हैं जो महिलाएं है, तो वो यहाँ के इस तरह की ट्रेनिंग ले सकती हैं हमारे वहाँ तीन महीने का कोर्स होता है और उसमें भी सरकार उन महिलाओं को पाँच हजार देती है फ्री में हम सिखा रहे हैं ऊपर से फिर पाँच हज़ार हम उनकी स्टाइल भी गवर्नमेंट देती है और उसके बाद में सर्टिफिकेट होता है आर से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से वो कहीं पर भी केयर टेकिंग का कोर्स करके और फिर वो इस तरह की जॉब कर सकती हैं हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में भी अगर कई बड़े बूढ़े हमारे पैरालाइज हो जाते हैं उनके लिए हमें एक केयर टेकर की के ज़रूरत होती है तो उस समय ये लोग बहुत सहयोगी बहुत ही काम आते हैं तो एक अच्छी जॉब भी है आदा कल्पना जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने आधार के बारे में बताया और किस तरह से सरकार का जो स्कीम है निरामय उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष मुलाकात उसमें हम लोग बात कर रहे हैं आधार के बारे में आधार से जुड़ी बातें आधार किस तरह से काम करता है वो भी हमने सुना कल्पना जी से और साथ साथ जो बच्चे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट करियर काउंसिलिंग के साथ साथ दिशा नाम की एक योजना है जिसके बारे में अभी कल्पना जी से हमने सुना जहाँ पर बी वाले जुड़ सकते हैं और उनको आने जाने की सुविधाएँ भी आधार के माध्यम से दिया जाता है ताकि वो बच्चे आए और वो इस थेरेपी का लाभ ले तो चलिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है आधार के माध्यम से और आपके आसपास में इस तरह की कोई बच्चे अगर दिखते हैं असामान्य हैं और आपको लगता है कि इनके लिए ये ट्रेनिंग जरूरी है उनके लिए सहयोग कर सकते हैं कि आप उन्हें आधार तक पहुंचा सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा एक सहयोग का काम है आप कर सकते हैं जिससे उन बच्चों को बहुत ही अच्छी सुविधाएँ और उनको जो चाहिए वो ट्रेनिंग मिलेगा और हो सकता है कि कुछ सालों के बाद वो बच्चे हमारी तरह जीवन जी सके तो ये हमारी शुभ आशा है आप अगर सुन रहे ध्यान से तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए आधार नाम याद रखिए आधार संस्थान से उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए आप सुन रहे हैं रेडीमोथ वन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा उसके बाद फिर जुड़ते हैं संस्थान आधार से बात करते हैं आप सुन रहे हैं रेडीमोथ वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो आचाए, आचाए। आचाए, आचाए। कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाए हर कोशिश में हो बार बार कर दरिया को आर पार बार आशाए तूफान से लोग छीन ले भाषाए Nothing to say. ऐसी हर रात राग ख्वाहिशों से बात बात आशा लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशा है कुछ ऐसा कर दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशा nahi kuch bhi nahi kuch bhi आप सुन रहे हैं स्वागत है, है।, है और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमने अभी थोड़ी देर पहले कल्पना जी से बात किया बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया है आधार के बारे में और वो खुद भी आधार से जुड़ी हुई है और काफी समय से सेवा दे रहे हैं और साथ ही आ... साथ स्पीच थेरेपिस्ट है जिनसे हम बाद में वापस मिलेंगे और उनकी जो कला है वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे लेकिन अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर शीला वर्मा जिनसे हम बात करेंगे जो आधार में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करती हैं और बच्चों की सेवा करती हैं तो आइए उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर शीला वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं डॉक्टर शीला वर्मा हूँ मैंने मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी किया है न्यूरो से मैं आधार में तीन साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने इस टाइम में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो चल नहीं सकते अपनी गर्दन को नहीं संभाल सकते ऐसे कई पेशेंट मैंने देखे डॉक्टर शीला बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तीन साल से आप आधार से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का आप ट्रीटमेंट करते हैं जानना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं आठ से दस साल के अंदर बच्चे जो होते हैं वो अगर कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है जिस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं तो एक दो एग्ज़ाम्पल जरूर बताएंगे वो बच्चों का नाम या फिर वो कितने समय तक आपने उनको ट्रीट किया और कितने परसेंटेज वो अच्छे हो गए मेरा एक पेशेंट थे जिसे मैं चार साल से देख रही हूँ जब मैं गई थी उसे देखने के लिए तो वो सिर्फ लेटा हुआ था अभी वो उसकी जो जितने भी मूवमेंट होते हैं सारे जॉइंट्स है ना पूरे स्टिफ थे मतलब वो अपनी उंगलियों तक को नहीं हिला सकता था अभी वो सब सपोर्ट चलता है ये मेरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैं बहुत खुश होती हूँ उसको देखकर और एक मेरे पेशेंट हैं जिन्हें मैं छः साल से देख रही हूँ उनकी भी ऐसी ही बीमारी थी जो बेड पे थे वो उनका गर्दन भी मूव नहीं करता था बिल्कुल भी हाथ भी बिल्कुल स्टिफ हो जाते इवन वो पैन भी नहीं पकड़ पाते थे अभी वो अपना डेली रूटीन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप जो मूवमेंट्स भी बॉडी का नहीं करते हैं उनको थेरेपी देने के बाद उनके साथ डील करने के बाद वो अभी नॉर्मल पोजीशन पे अपने काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये जो आ, आप जब ट्रीटमेंट देते हैं या थेरेपी देते हैं तो कितना आ, किस तरह से ये काम करते हैं आप थोड़ा सा बताइए इनकी डिपेंड करता है कि उनको नीड क्या है उस हिसाब से एक थेरेपी प्लान बनता है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ जैसे नेक का होता नेक स्ट्रेचिंग होती है और अदर एक्सरसाइजेज होती है और जैसे रिस्ट मूवमेंट है तो उसकी सारी एक्सरसाइजेस होती है मतलब प्रॉपर का जॉइंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है पूरी एक्सरसाइजेस होती है अपर लिम्स लेकर लोअर लिम्स। ओके डॉक्टर शीला बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बताया कि किस तरह से आप काम करते हैं और जिस तरह का प्रॉब्लम होता है जैसे व्यक्ति आपके पास आता है चाहे नी प्रॉब्लम है या फिर नैक प्रॉब्लम है या ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है वो जिस तरह का सिचुएशन है उसे देख फिर एक प्लान बनता है फिर उसको एक्सरसाइज बताया जाता है कराया जाता है और शुरुआत में कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो कैसे आप करते हैं हाँ मैं करवाती हूँ और फिर उनको जोर देती जैसे बड़े हैं तो उनको के करती हूँ और छोटे होते तो उनके पेरेंट्स को के करती हूँ कि जरूरी है जरूरी है ऐसे <laughs> तो बड़ों को बताऊ तो आपने नहीं किया भैया आप देखिए आप चार दिन पीछे चले जाएंगे तो आपको करना है क्योंकि जरूरी है ये मेरी नींद नहीं है आपकी नींद है <laughs> ये तो बहुत प्यार से बोल रही हूँ मैं <laughs> चलिए डॉक्टर शिला जी ने बहुत प्यार से हमें बताया है वैसे वो जब पेशेंट के सामने तो इस तरह से प्यार से भी नहीं चलेगा डरा धमका के ही करना पड़ता है क्योंकि ये जो सिचुएशन है काफ़ी लोग जो है बहुत टाइम हो जाता है इन चीज़ों को वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारा नॉर्मल पोजिशन नहीं है ये हमारा नॉर्मल जीवन नहीं है और उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगता है और एक्सरसाइज के माध्यम से कुछ शब्दों से उन्हें बता बता के जब हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ें चेंज में आ जाती हैं और फिर वो नॉर्मल पोजिशन को आ, कैच कर पाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज का पार्ट होता है और जो पेशेंट्स को लेके ले आते हैं उनका भी जिम्मेवारी बनता है परिवार की जिम्मेवारी बनती है और आधार में जो काम करते हैं वो तो अपनी जिम्मेवारी से काम करते हैं लेकिन एक टीम वर्क की तरह अगर हम लोग काम करते हैं एक व्यक्ति के ऊपर तो बहुत जल्दी रिकवरी का चांसेस है वरना तो थोड़ा टाइम और लग सकता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात हो रही है आप सुन रहे हैं रेनि मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर विशेष मुलाकात और हम लोग बात कर रहे हैं आधार संस्थान में जो हमारे थेरेपिस्ट हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी हमने डॉक्टर शीला वर्मा जी से बात किया जो फिजियोथेरेपिस्ट है और वो आ, किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया तो आइए फिर से मैं कल्पना जी से जुड़ना चाहूँगा <laughs> कल्पना जी मैं जैसे कि आपने कहा कि आप आधार से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं तो ये क्या चीज़ है स्पीच थेरेपी किस तरह से काम करता है और किन बच्चों पे आपने अब तक काम किया है थोड़ा सा बताइए मैं आधार में करीब 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ और स्पीच मैंने बहुत सारे बच्चों को दी है और बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज होती है हकलाने वाले ततलाने वाले या मिस एट के Uh, या ऑटिस्टिक है या डाउन सिंड्रोम है इस तरह के बच्चों में भी स्पीच नहीं होती है तो उनमें भी हम स्पीच देते हैं पर जहां आपने बात की थी टीम वर्क इज़ वेरी गुड बिना टीम वर्क के काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है और आधार में बहुत अच्छी टीम है हमारी फिजियोथेरेपी स्पेशल एजुकेशन हमारे पिड डॉक्टर चावला और इन सब साथ में मिलकर हम बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट करते हैं क्योंकि बच्चों का एक साइड से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है आ, तो इसलिए सभी लोग मेहनत करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में और बच्चे में बहुत जल्दी फिर डेवलपमेंट निकल देता है जहाँ तक स्पीच का सवाल है मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे हमारे स्कूल में आते हैं वो तो है ही वो आते ही रहते हैं और फिर हमें जैसे जैसे ठीक होते हैं वो नॉर्मल स्कूल में कई बच्चे जा चुके हैं मेरी कुछ बच्चे बड़े भी आए थे एक कुछ बच्चे थे जो हमारे एक दो बच्चे जो इंजीनियरिंग पूरी करके आए थे पर बच्चों में हकलानी की आदत होती है कॉन्फिडेंस जहाँ लूज होता जाता है वहाँ बड़े भी हकलाने लग जाते हैं तो एक इंजीनियरिंग पूरी करके एक बच्चा आया था मेरे पास जिसने जो हकलाने लगा था क्योंकि उसे जॉब वॉब कहीं नहीं लग पा रही थी इसके कारण वो कॉन्फिडेंस लूज़ करता गया और फिर वो एक आदत सी पढ़ने लगी तो काफ़ी समय तक फिर उसने मुझसे स्पीच ली थी थेरेपी ली और उसके बाद वो काफ़ी अच्छा हो गया अभी डेली में जॉब कर रहा है एंड इसके अलावा एक छोटा बच्चा है जो बॉम्बे से आते हैं मेरे पास स्पेशली बॉम्बे में तो ऐसे बहुत अच्छी थेरेपी होती है पर वो भी स्पेशली मुझसे ही कराने के लिए क्योंकि वो बहुत छोटा है फौरिया इसका और मेरे साथ उसकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है और रेपो के कारण उनकी मदर को ऐसा लगता है कि नहीं कल्पना तो मैम वो सिर्फ आपसे कराएगा और उन्हें किसी पे शायद विश्वास नहीं होता होगा इसीलिए अदरवाइज़ जिस जगह पे वो है बॉम्बे में तो वहाँ ऐसा नहीं है कि इससे बहुत बेहतर थेरेपी सुन मिल सकते हैं करवाने के लिए पर वो भी आधार पिछले डेढ़ सालों से लगातार आ, साल में चार बार करीब आ ही जाते हैं एक एक महीने की छुट्टी लेकर और फिर वो यहाँ मुझसे घरे पे करा के जाते हैं तो इस वेरी गुड मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कभी कभी सोच के अपने आप के लिए कि आ, कोई है जो मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंस हैं और मैं किसी का बहुत अच्छा कर पाती हूँ और जो बच्चे और जो पेरेंट्स जब खुश होते हैं जब हम स्पीच करते हैं कोई बच्चा पहली बार माँ बोलता है पापा बोलता है तो उन पेरेंट्स की चेहरे पर जो खुशी होती है शायद वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है हमारे लिए और इसे देखकर तो सच में बहुत अच्छा लगता है और आधार इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है चलिए कल्पना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप स्पीच थेरेपी करते हैं और एक दो एग्जांपल आपने दिया और जैसे छोटे बच्चों में बहुत सारे बच्चों के अंदर बचपन से ही नहीं बोलते हैं तो वो कैसे आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बोल ही नहीं सकते या बोल सकता है स्पीच के लिए नहीं बोल सकना ऐसा नहीं होता है क्योंकि मेडिकली uh, जब हमारे जो पेटेटिशन है वो आइडेंटिफाई uh, करते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है अगर कुछ ना कुछ उसमें या ऑटिस्टिक है या डाउन सिंडोम है या सैबरपेसी किस कारण से कोई नहीं रोक तो क्योंकि जब हम स्पीच की बात करते हैं तो तीन करेक्ट uh, होना जरूरी है एक तो वोकल कोड हमारी जबान हमारा मुँह का सबसे और तो सिर्फ एक कान सही होना जरूरी है अगर हम सुनेंगे सही तभी हम बोल पाएंगे तो जो बहरे होते हैं वही गूँगे हो सकते हैं अदरवाइज नहीं हो सकते। इसके अलावा हमारा दिमाग सही होना निरो सही होना ज़रूरी होता है क्योंकि कान से सुनने के बाद में हमारी जो भी सूचना होती है वो दिमाग तक पहुंचती है और फिर दिमाग हमें ऑर्डर करता है कि मुंह को क्या बोलना है क्योंकि मुंह अपने आप नहीं बोलता जब तक दिमाग ऑर्डर नहीं करेगा तब तक मुँह नहीं बोलता तो ये तीनों चीज़ का सही कॉर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है अगर इस तीनों में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो स्पीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं जब लकवा उकुआ आप मार जाता है वन साइड यानी उनकी नेरों में प्रॉब्लम शुरू होती है तभी उनकी जबान लड़खड़ाना शुरू होती है तो ये डायरेक्टली कनेक्शन हमारी इन तीनों चीज़ों से है ये तीनों करेक्ट रहती हैं तो हमारी स्पीच बिल्कुल सही रहती है अगर इन तीनों में से कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तभी हमें तो फिर ये डिडेक्ट करके और किस कारण से हुआ है ये स्पीच क्यों नहीं आ रही है उसे डिजेक्ट करके फिर हम थेरेपी टैन बनाते हैं और उसके अनुसार फिर हम थेरेपी इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी हम करवाते हैं जैसे आपने बताया कि मैंने कहा कि एक छोटा बच्चा है और बोल नहीं पा रहा है और काफी चीज़ें हमने देखी काफी समय से डॉक्टरों को भी बताया ये किस तरह की हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये नहीं बोल सकता या बोल सकता ये दिखाने के बाद में कि उसे क्या था अगर उसे कोई प्रॉब्लम है आर्टिस्टिक फीचर्स में ये होता है कि बच्चे नहीं बोलते हैं सोशलाइज नहीं होते हैं है ना तो अगर ये कोई कारण है और अगर नहीं है तो फिर थेरेपी के थ्रू सही हो जाता है सही हो सकता है अगर कोई और अदर कारण नहीं है तो अगर वो सुन रहा है पहले तो उसे कान की जांच की जाती है नीरों की की जाती है अगर सब जगह ठीक है तो फिर थेरेपी के माध्यम से बहुत जल्दी हो सकता है। तभी भी हो सकता है बिना कानों की जांच की हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि इसे कानों में प्रबल नहीं है तो कान की जांच करना फिर आजकल बहुत सारे नए तकनीकें आ गई हैं कानों का ऑपरेशन होकर मशीन लग जाती है कौड़ा इंप्लाट हो जाता है और बहुत सारी प्रकार मशीनें हैं वो लगाने के बाद में इस दी जाती है और तो बहुत जल्दी बच्चे सही हो जाते हैं चलिए कल्पना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छी अच्छी बातें सुनने से जो है हमारा भी ज्ञान बढ़ जाता है और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी सुनने वाले भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि किस तरह से बच्चे का जो प्रॉब्लम होता है कई बच्चे होते हैं और कई लोग नहीं बोल पाते हैं कुछ समय के बाद बोलना शुरू करते हैं और कई लोगों को हम लोग पीछे पड़े रहते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं तो इसके पीछे रीज़न बहुत ही अच्छी तरह से कल्पना जी ने बताया कि तीनों चीज़ों को चेक कराना चाहिए आपको एक तो आपके मेन है कान अगर कुछ श्रवण हो रहा है सुनाई दे रहा है तो वो ज़रूर बोलने की कोशिश करेगा सुनाई ही नहीं दे रहा है तो फिर बोलने की बात आती नहीं और अगर सुन रहा है तो फिर उसके ब्रेन में वो चीज़ें जा रही क्या वो भी देखना ज़रूरी है तो ये तीनों चीज़ें हैं कान ब्रेन और फिर उसकी वॉक्यबले के इस तरह से शायद वो बोलने में सक्षम है नहीं है तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड है, इसके लिए आजकल ई e स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भी दिखा सकते हैं स्पीच थेरेपिस्ट है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनके साथ बात करा सकते हैं ताकि आपको ये सही जानकारी मिले और सही तरीके से काम हो सबसे पहला मुझे लगता है कल्पना जी जाँच कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना जांच के हम लोग कुछ भी अगर थेरेपी शुरू करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता तो सही तरीके से हम लोग जांच कराएं सही जांच कराने के बाद उसका इलाज भी सही हो सकता है और हम लोग सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं इसीलिए हमें ज़रूरी है कि डॉक्टर से पहले जांच कराए इन सभी चीज़ों का अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट है बच्चा है तो ज़रूर आप आधार से जोड़ के भी उनके साथ ये सारी जाँच करवा सकते हैं जिससे आपको सही दिशा मिल सकता है और आप बहुत कम समय में बच्चों को ट्रीट कर पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बहुत सारे हमारे आधार की पूरी टीम है जैसे डॉक्टर्स की टीम है वैसे यहाँ पर जो है एसपी थेरेपिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट और साथ में स्पेशल एजुकेटर का भी ज़रूरत पड़ता है तो आइए उनसे बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर हमारे बीच में है उनसे बात करते हैं आपका शुभ नाम वैभवी शर्मा चलिए वैभवी शर्मा हमारे बीच में है जो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर है तो उनसे बात करते हैं उनसे जानते हैं पहले आप अपने बारे में बताइए रमेश भाई आ, मैं वैभवी शर्मा हूं अपने बारे में तो यही बताऊंगी कि मैं एक माँ हूं सबसे पहले मेरा बच्चा है बड़ा बच्चा उसका डायग्नोसिस है एमआर विद ऑटिज्म और जब ये डायग्नोसिस हुआ साढ़े तीन साल की उसकी उम्र थी उससे पहले ही हमें लग चुका था कि कुछ परेशानी है फिर उसके बाद जब डायग्नोसिस हुआ तो हमारा पहला क्वेश्चन बस यही था कि आगे बताइए क्या करना है क्योंकि कहीं ऊपर वाले ने शायद कुछ इस तरह की शक्ति दी थी कि हमने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया और तो साथ ही दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि हमने जो भी ज्ञान में चीज़ें हैं सीखी समझी उसके बाद और भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस आई और साथ ही साथ ये चीज़ महसूस करी कि हमें दूसरे बच्चों के लिए भी करना है ये हमारे लिए एक एडवर्सिटी नहीं है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये एक सिड्डी है जिससे ऊपर चढ़ना है और देखना है कि अपने बच्चे के लिए और कितने और बच्चों के लिए हम कर सकते हैं तो इसी के चलते मैंने अपना लाइन चेंज किया मैं पहले एजुकेशन किंडर में थी वहाँ से चेंज करके मैंने कोर्स करा प्रोफेशनल एजुकेशन ली और मैं स्पेशल एजुकेटर बनी साथ ही साथ मैंने स्पेशलाइजेशन अपना ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में किया और आज इस फील्ड में मैं आई हूँ ये मेरा सौभाग्य है मुझे मौका मिल रहा है ये बच्चे मुझे मौका दे रहे हैं उनके साथ काम करने का मैं बहुत शुक्रगुजार महसूस करती हूँ हर दिन वैष्णो जी बहुत अच्छी बात है आपने बताए किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ इसके बारे में आपने बताया तो मैं चाहूंगा कि स्पेशल एजुकेटर के रूप में आप क्या करते हैं किस तरह का वर्क आपका है देखिए एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में हमें न सिर्फ ये देखना होता है कि बच्चे के साथ काम हमें थोड़ा परिवार के साथ भी जुड़ना होता है सबसे पहले अगर हम माँ बाप इनको एक्सेप्टेंस की स्टेज पे लेके आए और यहाँ पे आधार की टीम में हमारे पास में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रीति माथुर जैसा आपको कल्पना जी ने बताया तो काउंसलिंग की मदद से उन लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करवाना कि ये बच्चा है ये एक कंडीशन है ये आपका बच्चा है और ज़िंदगी भर ये सिचुएशन तो रहेगी लेकिन उसके साथ बहुत सारा कुछ करके उसे बहुत आगे भी बढ़ा सकते हैं परिवार भी बहुत बेहतर स्थिति में बन सकता है तो पहली चीज़ इंटरवेंशन की यही होती है कि बच्चे की लाइफ को इंक्रीज करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करना और जो फैमिली है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करना स्पेशल एजुकेशन इसमें क्या करती है किसी भी तरह का बच्चा है जिसके अंदर जैसे कि बताया मान लीजिए हेयरिंग का प्रॉब्लम है मान लीजिए सेल्पल पॉलिसी का प्रॉब्लम है ऑटिज़म है एम है ज़ीरो से लेकर अट्ठारह साल तक का जो बच्चे की उम्र होती है ये डेवलपमेंटल पीरियड है इसमें अगर किसी भी तरह की परेशानी हो गई और इसकी वजह से उस बच्चे का डेवलपमेंट पीछे चला गया या रुक गया तो वो बच्चा एक स्पेशल नीड चाइल्ड बन जाता है और ऐसी परिस्थिति में परिवार को ये एक्सेप्ट करना और फिर उसके बाद में हमारा काम शुरू होता है स्पेशल एजुकेशन का बच्चे के लिए हम उसका असेसमेंट करते हैं डायग्नोसिस हमें पता चलता है असमेंट होता है अससमेंट करने के बाद हम उस बच्चे का एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के तहत हम उस बच्चे के साथ काम करते हैं यहाँ पे कोई एक ऐसा करिकुलम नहीं है जैसे कि मेन स्ट्रीम के अंदर होता है कि सभी बच्चों के लिए एक सिलेबस है एक करिकुलम है इस तारीख से ले इस तारीख तक सिलेबस ख़त्म होना है और फिर एग्जाम हो जाएगा ऐसा नहीं है हर बच्चे के लिए उसका इंडिविजुअल प्रोग्राम हमें बनाना होता है और धीरे धीरे सीढ़ी दर्द सीढ़ी परिवार और बच्चे को हम आगे बढ़ाते हैं एम रहता है बच्चे का इंक्लूजन का इंक्लूजन मतलब कि जो समाज हम आप हैं हम उसे एक्सेप्ट करें और वो भी समाज में एक फंक्शनल इंडिविजुअल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जुड़ सके जो कि अपने आप का ख्याल रख सके और हो सके तो समाज के लिए भी कुछ कर सके तो बचपन से लेकर वोकेशनल तक का स्पेशल एजुकेटर बच्चे को तैयार करता है उसके बाद में उसको किस तरह से प्लेसमेंट करना है उसके लिए दूसरे इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं जैसा कि पता ही चला है हमें कि टीम वर्क है तो इसी तरह से वो होता है वैष्णव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपना जो स्पेशलाइजेशन जो है इस फील्ड में आकर आपने सीखा समझा और उसके लिए आप समय भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और दूसरों को भी आप इसके बारे में बताते हैं तो अच्छा लगता है जब हम लोग इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से उसको हम लोग को रिसीव करना है या एक्सेप्ट करना है ये सारी सिचुएशन समझ लेते हैं तो फिर आसान हो जाता है हमें चीज़ों को करने में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं एक समझ की ज़रूरी है और वो समझ जब हमारे बीच में आ जाती है तो चीज़ें आसान होने लगती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे होंगे विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग आधार से जुड़ी हुई बातें आपको बता रहे हैं आधार किस तरह से काम करता है और जिस तरह से हमने अभी देखा चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बातें हो रही थी जिसमें हम लोग ने तीनों लोगों से हमने बात किया स्पीस थेरेपिस्ट से और फिजियोथेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर इन सभी से हमने बात किया किस तरह से इन तीनों लोगों का एक टीम वर्क है और इसके साथ साथ बच्चों को किस तरह से उनका फिज़िकल और मेंटल और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैसे उनका व्यवहार में बदलाव होना चाहिए धीरे धीरे वो ग्रेजुअली जो है ये चीज़ें बनती हैं और होते जाता है लेकिन टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि ये चीज़ें जो है थोड़ी सी उसके फिज़िकल चीज़ों में भी चेंजेस होते हैं उसके मानसिक अवस्था में भी काफ़ी चेंजेस होता है जिसके लिए हमें टाइम लगता है लेकिन हम लोग उन चीज़ों को समझकर वर्कआउट करते हैं तो नेचुरली रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं और हम लोगों को भी खुशी होती है तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों पे काम करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे तो चीज़ें जो है संभव हो सकती हैं जिन्हें हम लोग घर बैठ के अगर हम लोग देखें किसी चीज़ को या बच्चे को देखते हैं तो इसका कुछ नहीं हो सकता ऐसे हम लोग की मानसिकता रहती है लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसी मानसिकता आपकी है तो थोड़ी देर के लिए आप आधार संस्था में आइए और देखिए किस तरह से काम हो रहा है और कैसे उनके बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ की टीम किस तरह से उनके पीछे काम कर रही है तो आप फिर ये नहीं कहेंगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता आप ज़रूर कहेंगे कि सब कुछ हो सकता है लेकिन जबर की ज़रूरत है और धीरे धीरे जब काम करने लगेंगे तो चीज़ें बदलना भी शुरू हो जाएगा तो चलिए मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं आधार संस्था में आया कल्पना जी से और डॉक्टर शीला वर्मा जी से और वैभवी शर्मा जी से बात करके बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और आशा करता हूँ इन सभी की बातें आप तक पहुँची और आप भी इन चीज़ों को देखिए समझिए और आपके आसपास में इस तरह की कोई चीज़ें आपको दिखाई देती है जो बच्चे असामान्य हैं और कुछ सुनाई नहीं दे रहा या सुन नहीं पा रहे या बोल नहीं पा रहा है इस तरह की बातें आप देख रहे हैं तो उन्हें आधार से जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि उस बच्चे का डेवलपमेंट हो सके तो चलिए विशेष मुलाकात में हम लोग फिर से कल्पना जी से जुड़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अगर आधार से जुड़ना चाहते हैं या नहीं पता आपका आधार कहाँ पर है तो ज़रूर एक फ़ोन नंबर है जिससे आप कॉल करके उनको बता सकते हैं ताकि आधार वाली आकर उस बच्चे को ले जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं अगर आप में से कोई भी आधार की सेवाएं लेना चाहता है तो उसमें आधार का जो एड्रेस है वो है ई में है हमारा आधार 803 अरेरा कॉलोनी यहाँ पर सभी बी और ए जितने भी हैं सभी के लिए स्वागत है हम जिनके पास बी नहीं है उनको फीस के माध्यम से आ, उनको थेरेपी दी जाती है हमारा फोन नंबर है फोर टू सेवन ट्रिपल भोपाल का कोड है जीरो सेवन डबल तो हमारा फ़ोन नंबर फोर टू सेवन ट्रिपल फाइव वन अरेरा कॉलोनी भोपाल कल्पना जी ने आपको फ़ोन नंबर भी बताया एड्रेस भी बताया भोपाल में ये कहा पड़ता है और फोन नंबर आपको ज़रूर एक बार रिपीट करना चाहूँगा मैं जीरो सेवन डबल फाइव फोर टू सेवन ट्रिपल फाइव वन ये नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और इस नंबर पे फोन करके आप आधार का एड्रेस ले सकते हैं बच्चों को जोड़ सकते हैं आधार से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं और उस अनुसार आप बच्चों को जोड़ सकते हैं और मध्य प्रदेश में भोपाल में ये संस्थान है जहाँ से आप इन बच्चों को जोड़ सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में जो भी बातें हमने बताई वो सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी और मैं चाहूँगा कि आप सभी की तरफ से मैं कल्पना जी वैभवी जी और डॉक्टर शीला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़े और अपनी अपनी स्पेशलिटी के साथ आधार क्या काम करता है वो भी बताया है तो फिर से एक, एक बार इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप आए आधार में और हम लोग ये सारी जानकारियां आपने लोगों तक पहुंचाई जो कि बहुत कम लोगों को पता होती हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मधुरम रेडियो के कि जिसने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है और आप यहां आकर आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम बता पाएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नस्करो